जैन बोध कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक सात परिधि के विसर्जन से केंद्र में प्रवेश भाग एक प्यारे ओशु सदगुरु जोशु उस जगह पर गए जहाँ एक भिक्षु ध्यान कर रहा था उन्होंने भिक्षु से पूछा जो है सो क्या है भिक्षु ने अपनी मुट्ठी उठाई जोशु ने उत्तर दिया जहाज वहां नहीं रह सकते जहा पानी बहुत उथला हो और वे चले गए कुछ दिनों के बाद सदगुरु जोशु फिर उस भिक्षु के पास गए और उन्होंने वही प्रश्न पूछा भिक्षु ने पुराने ढंग से ही उत्तर दिया जोशु ने कहा अच्छा दिया अच्छा लिया अच्छा मारा अच्छा बचाया वेल गिवन वेल टेकन वेल किल्ड वेल सेव्ड और उन्होंने भिक्षु को झुककर प्रणाम किया ओशो इस जैन बोध कथा का अभिप्राय समझाने की कृपा करें। रदास ने गाया जस हरि कहिए तस हरि नाहीं है अस जस कछु तैसा जैसा कहो वैसा सत्य नहीं कुछ कुछ वैसा है कहने और न कहने के बीच में सत्य है दो पंक्तियों के बीच में उसे पढ़ना पड़ता सीधे सीधे उसे कहने का कोई उपाय नहीं क्योंकि शब्द बड़े छोटे और सत्य बहुत विराट और सत्य बड़े संकीर्ण और सत्य अनादि और अनंत फिर शब्द आदमी के निर्मित सत्य अनिर्मित शब्दों में जो हम कहते हैं वो काम चलाओ, दुनिया के तथ्य हो सकते हैं लेकिन जिस उद्गम से हमारा जन्म हुआ और जिस मूल स्रोत में हम पुनः खो जाएंगे उसे हमारा कोई भी शब्द पकड़ नहीं पाएगा फिर भी आदमी कोशिश करता है और उस कोशिश में अगर भीतर सत्य का अनुभव हुआ हो तो शब्द में थोड़ी सी झलक आ जाती और अगर भीतर सत्य का अनुभव न हुआ हो तो कोरा शब्द जैसे तोते दोहरा रहे हो वैसा दोहरा दिया जाता पंडित एक तरह का तोतापन है जहाँ दूसरे के शब्दों को हम दोहराते जो हमने स्वयं नहीं जाना उसे बताने का तो कोई उपाय ही नहीं जो हमने स्वयं जाना है उसे तक बताना इतना कठिन लेकिन जानने वाले के सामने धोखा न चलेगा तुम अगर उधार शब्द दोहराओगे तो तुम्हारी आंखें तुम्हारा चेहरा तुम्हारा होना सब खबर दे देगा कि झूठ है वे शब्द तुम्हारे ऊपर ऊपर ऊपर चिपके हुए मालूम पड़ेंगे वे तुम्हारे प्राणों का स्वर्ण होंगे और अगर तुमने जाना है तो तुम्हारा इशारा सार्थक हो जाएगा पंडित और प्रज्ञावान पुरुषों के शब्दों में कुछ भी भेद नहीं पंडित और प्रज्ञावान पुरुष के अस्तित्व में भेद है कृष्ण ने गीता कही तुम भी वही शब्द कंठस्थ करके दोहरा सकते हो और अर्जुनों की क्या कमी है वे तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे लेकिन फिर भी सब धोखा होगा क्योंकि न अर्जुन की जिज्ञासा सच होगी न कृष्ण की अभिव्यक्ति सच होगी नाटक होगा कृष्ण के ही शब्द तुम दोहराओ शब्द तो वही है लेकिन तुम कृष्ण नहीं हो इसलिए अर्थ बदल जाएगा भाषा कोष में अर्थ नहीं बदलेगा अस्तित्व के कोष में बदल जाएगा अगर कोई नहीं जानता है, तो तुम्हारे शब्द कृष्ण के शब्द कान पर एक ही तरह की ध्वनि करेंगे लेकिन अगर कोई जानता है तो कृष्ण के शब्दों जो सत्य आएगा झलक आएगी जो स्वर आएगा वो तुम्हारे शब्दों में ना आएगा शब्द तुम दोहरा सकते हो अस्तित्व तुम कैसे दोहराओगे कृष्ण हुए बिना कृष्ण के ही शब्द बोलना असंभव है और कृष्ण हुए बिना कृष्ण के शब्द बोलने की बड़ी तीव्र वासना होती क्योंकि कम से कम मूढ़ों को तो धोखा दिया ही जा सकता है ज्ञानी है भी कहा जिससे कुछ भय की जरूरत यही सब इस छोटी सी कथा में इसके एक एक शब्द को बारीकी से समझने की कोशिश करें सदगुरु जोसु उस जगह गए जहां एक भिक्षु ध्यान कर रहा था उन्होंने भिक्षु से पूछा जो है सो क्या है वॉट इज इज वाट ये जैन परंपरा का गहरा प्रश्न जो है वो क्या है जिन परंपरा परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं करती क्योंकि वो शब्द झूठा हो गया और उसे इतने ओठों ने दोहराया और इतने गलत लोगों ने उसका उपयोग किया कि वो शब्द गंदा हो गया जैसे कपड़े भी बहुत पहनने से गंदे हो जाते ऐसे शब्द भी बहुत दोहराने से गंदे हो जाते हैं और गलत लोगों के मुंह से अगर शब्द दोहराया जाता रहे तो गलत लोगों की ध्वनि भी उस शब्द में प्रविष्ट हो जाती जेन परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं करता आत्मा शब्द का उपयोग नहीं करता जेन उन सब शब्दों से बचना चाहता है जो परंपरा से बोझिल जिनमें अतीत की बहुत धूल जम गई इसलिए जेन परमात्मा की जगह ये प्रश्न उठाता है जो है That which is वो क्या है ये प्रश्न यही पूछ रहा है कि परमात्मा क्या है अस्तित्व क्या है लेकिन जो है वह क्या है ये ज्यादा शुद्ध प्रश्न है जैसे हम कहते हैं परमात्मा क्या है कोई तस्वीर उठनी शुरू हो जाती मन कोई आकार बना लेता क्योंकि बचपन से हमें आकार सिखाए गए हैं कोई कृष्ण का भक्त है कोई राम का कोई बुद्ध का जैसे ही कहा परमात्मा कि कृष्ण के भक्त में बांसुरी बजाते हुए कृष्ण खड़े हुए जैसे ही कहा परमात्मा कि राम के भक्त के मन में धनुष मान लिए राम खड़े हुए रूप आ जाता है उन शब्दों के साथ रूप जुड़ गया है वो संबंध बड़ा गहरा हो गया उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है राम कहो और दशरथ के राम ना मन में बहुत मुश्किल है इसलिए जेन कहता है रूपवाची सगुण शब्दों का ही उपयोग मत करो जो है इससे कोई रूप नहीं बनता अस्तित्व निराकार है उसकी कोई सीमा नहीं और अस्तित्व इतना विराट है कि शब्द सुन के तुम्हारा मन कोई भी प्रक्षेप न कर सकेगा अस्तित्व कोरा शब्द इसलिए जेन कहता है जो है वह क्या है भक्त की भाषा में यही प्रश्न बन जाएगा परमात्मा क्या है जोसु एक सदगुरु है और जापान में जिन लोगों ने बड़ी ऊंचाइयां पाई उन थोड़े से लोगों में से एक एक फकीर ध्यान कर रहा है लेकिन ध्यान भी जब तुम करते हो तब भी बड़े फर्क होते हैं ना समझ जब ध्यान करता है तब तो वो और तनाव से भर जाता है समझदार जब ध्यान करता है तो तनाव से शून्य हो जाता है समझदार ध्यान जब करता है तो यह कहना ही ठीक नहीं कि वो ध्यान करता है क्योंकि ध्यान तो ना करने की अवस्था है तो कुछ नहीं करता वो सिर्फ बैठा होता एक फकीर एक बार जोसु के घर मेहमान हुआ उसने रात तीन बजे से उठ के बड़े शोरगोल से प्रार्थना करनी शुरू कर दी सारे आश्रम के लोगों की नींद खराब कर दी जोसु के पास एक छोटा बच्चा था जो उसके छोटे मोटे काम कर देता पानी भर लाता, कपड़ा उठा लाता कोई और जरूरत होती उस बच्चे ने जोसू से कहा यहां इतने पांच सन्यासी हैं, आप हैं लेकिन ऐसी प्रार्थना तो कभी किसी ने नहीं की जैसे इस आदमी ने की जो नया नया मेहमान बच्चा प्रभावित हुआ शोरगुल से तीन बजे रात इतने जोर का नाद उठाया उस फकीर ने कि पूरा आश्रम जग गया जोशु ने कहा जो लोग तैरना नहीं जानते वो काफी हाथ पैर फड़फड़ाते और जो तैरना जानता है वो चुप चाप लेट जाता है जल पर आवाज भी नहीं होती ना समझ तू ये मत समझना थी आदमी प्रार्थना जानता है ये नहीं जानता इसलिए इतना शोरगुल मचा रहा ध्यान जब समझदार आदमी करता है तो कोई शोरगुल नहीं मचता न बाहर न भीतर वो कोई बड़ा आयोजन नहीं करता है। वो कोई पूजा पाठ की विधि नहीं जमाता वो फूल हार धूप धूप दीप नहीं सजाता ये सब तो बच्चों का खेल है ये तो व्यर्थ की भूमिका है जो समझदार छोड़ देता है वो न तो बाहर कुछ करता है न भीतर कुछ करता है न करने की दशा में वो ठहर जाता है जैसे तैरने वाले ने तैरना बंद कर दिया और वो पानी पे तैरने लगा जहां पानी ले जाए जहां जल की धार ले जाए वहीं जाने लगा पानी के साथ बहने लगा ऐसा ही ध्यान है। जोशु ने देखा कि एक फकीर ध्यान कर रहा है इसके ध्यान करने से ही पता चल गया होगा कि ये व्यर्थ की मेहनत कर रहा है क्योंकि जब तुम ध्यान करने बैठते हो किसी छोटे बच्चे को कहो उस कोने में आंख बंद करके एक मिनट शांति से बैठ जा फिर उसे गौर से देखो तुम पाओगे उसकी जैसी शांति और उसकी जैसी अशांति खोजनी कठिन ऊपर से वो बिल्कुल शांत और भीतर बिल्कुल अकड़ा और तनाव से भरा अपने को दबा रहा है आँख भींचे हुए बंद नहीं किए हुए ओठ दबाए हुए किसी तरह अशांति बाहर न फूट जाए इसलिए वो अपने को संभाल कर बैठा हुआ है वो एक उबलती हुई अवस्था में जैसे केतली गर्म हो रही हो और भाप उबलने के करीब हो मिनट भी बहुत लंबा मालूम पड़ेगा ऐसा हुआ एक अदालत में एक आदमी पर मुकदमा था हत्या का कोई गवाह ना था कोई चश्मदीद गवाह न होने से बड़ी मुश्किल थी हत्या उस आदमी की लिए करीब करीब साफ था और सिद्ध था लेकिन किसी ने देखा नहीं जिन लोगों के पास वो बैठा था हत्या करने के क्षण भर पहले उन्होंने इतना कहा कि केवल तीन मिनट के लिए बाहर गया था और तीन मिनट के भीतर वापस लौट आया इतनी जल्दी ये हत्या कर कैसे सकेगा मजिस्ट्रेट को भी बात जमी कि सिर्फ तीन मिनट कोई बीस आदमी थे घर में उन सब ने कहा कि हम सब बैठे गप सब कर रहे थे आदमी तीन मिनट के लिए बाहर गया होगा फिर भी आ गया इससे ज्यादा ये हमारी आंख से उजल नहीं हुआ जो आदमी विरोध का वकील था वो खड़ा हुआ और उसने कहा एक काम करें। सब लोग आंख बंद कर लें और तीन मिनट के लिए शांत हो जाएं। और ये मैं घड़ी रखे हुए हूं तीन मिनट के भीतर मैं कहूंगा कि बस वो तीन मिनट इतने लंबे मालूम पड़े अदालत के लोग सब गलत तरह के लोग वहां इकट्ठे होते चुप होना तो वहां कोई जानते नहीं मौन होकर वहां कोई कभी बैठा नहीं मौन ही बैठ जाते तो अदालत तक आने की जरूरत ना पड़ती तीन मिनट तीन साल लंबे जैसे लगे होंगे कभी आपको भी ख्याल होगा कोई मर जाता है तो मौन के लिए खड़ा होना पड़ता है एक मिनट भर के लिए वो एक मिनट इतना लंबा पड़ता है कि जितने दुखी आप उस आदमी के मरने से नहीं हो उतने दुखी एक मिनट चुपचाप खड़े होने से हो जाते कितना लंबा मालूम पड़ता है सेकंड ऐसे सरकते हैं जैसे सरकते ही ना हो तीन मिनट जब पूरे तीन मिनट बीत गए तब मजिस्ट्रेट से उसने कहा कि अब आप सोचिए तीन मिनट में क्या नहीं किया जा सकता मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसने हत्या की होगी तीन मिनट काफी लंबा वक्त जब तुम शांत होकर बैठते हो तो एक एक सेकंड बहुत लंबा हो जाता है क्यों क्योंकि अशांति भीतर उबल रही है वो घनी होती जाती है वो जितनी घनी होती है जितना तनाव बढ़ता है उतना ज्यादा समय लंबा मालूम होने लगता है उतनी मुश्किल होने लगती है छोटे बच्चे को एक मिनट बिठा कर देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि गलत आदमी किस तरह से ध्यान करता है उसके तनाव को विसर्जित करने का तो उसे कुछ भी पता नहीं है ज्यादा से ज्यादा वो तनाव को रोकना जानता है दमन है तुम्हारा ध्यान गलत आदमी का ध्यान रिप्रेशन और दमन से कहीं कोई शांत हुआ है दमन से तो और अशांत हो जाएगा जो दबाया है वो जहर बन के रेशे में फैल जाएगा ये फकीर जो बैठा हुआ ध्यान कर रहा था निश्चित ही दमन कर रहा होगा दबा रहा होगा किसी तरह अपने को शांत करने की कोशिश कर रहा होगा लेकिन कभी कोई किसी तरह की कोशिश से शांत हुआ शांत होना तो समझदारी का परिणाम है जब तुम जानते हो सब तरह की कोशिश अशांति सब प्रत्न अशांति में ले जाता है जब तुम अपने को निष्प्रय छोड़ देते हो इफर्टलेस जैसे कोई तैरने वाला तैरता भी नहीं नदी की धार के साथ बहने लगता है ऐसे जब तुम बह जाते हो अस्तित्व में तभी ध्यान फलित होता ध्यान परम समर्पण इस आदमी को ऐसी हालत में देख कर ने पूछा जो है सोख्या है What is is what भिक्षु ने अपनी मुट्ठी उठाई ये एक पुराना उत्तर है जैन फकीरों का मुट्ठी अखंड का प्रतीक हाथ खोल दे तो पांच अंगुलियां पंच तत्व ये विभाजन का प्रतीक पांच तत्वों से सब कुछ बना है सारा संसार बांध लें पांचों तत्वों को एक में तो पर उस एक से पांच पैदा हुए वो एक इन पांचों में समाया हुआ है वो इकट्ठा जहां है वही अस्तित्व है वही परमात्मा है तो मुट्ठी बहुत पुराना प्रतीक है जैन फकीरों का वो है अखंडता का इंटीग्रेशन का इकट्ठा हो जाने का संकेत तो इस आदमी ने पुराने ढंग का उत्तर देना चाह लेकिन उसकी मुट्ठी ने कुछ और कहा होगा क्योंकि मुट्ठी क्रोध का प्रतीक भी है उसकी मुट्ठी ऐसे रही होगी कि मार क्योंकि मेरे ध्यान को खराब कर दिया जो आदमी ध्यान करने बैठता है सारे दुनिया को दुश्मन समझता है क्योंकि सारी दुनिया उसके ध्यान में बाधा डाल रही तुमने कभी ध्यान किया सारी दुनिया बाधा डालती पक्षी शोरगुल करते हैं सड़क पर लोग हार्न बजाते हैं बच्चे चिल्लाते हैं कोई रोता है पत्नी के हाथ से बर्तन गिर जाता है सब तरफ उपद्रव होता है ध्यान करने बैठे की पता चलता है सारी दुनिया तुम्हारी शत्रु जरूर कहीं कोई भूल हो रही क्योंकि ध्यान में तो लोगों को पता चला है सारी दुनिया मित्र और तुम्हें पता चलता है कि सारी दुनिया शत्रु है तुम्हारे ध्यान में कहीं भूल हो रही बजाय ये सोचने की कि सारी दुनिया इसी वक्त अचानक अशांत हो गई है यही सोचना उचित है कि तुम कहीं कुछ भूल कर रहे हो तुम जबरदस्ती शांत होने की कोशिश कर रहे हो और चारों तरफ शोरगुल तो चल ही रहा है तुम कल तक उसमें भागीदार थे एक क्षण पहले तक भागीदार थे तुम्हें पता नहीं चलता था अभी तुम अकड़ के खड़े हो गए हो जैसे कोई आदमी नदी के धार के विपरीत तैरने लगे तो उसे लगे पूरी नदी उसके खिलाफ नदी को क्या लेना देना नदी तो अपनी गति से बही जा रही तुम नहीं थे तब भी बहती थी तुम नहीं होगे तब भी बहेगी तुम नदी की धार में बहो तब भी वो वैसी बहती है तुम उल्टे बहो तब भी वैसी बहती है लेकिन अगर तुम उल्टे बहे तो तुम्हें लगता है कि सारी नदी मुझसे लड़ रही तुम लड़ रहे हो नदी से नदी तुमसे क्यों लड़ेगी अगर तुम ध्यान में बैठो और ऐसा लगे हर चीज बाधा डाल रही विधाल रही तो समझ लेंगे कि तुम धार में उल्टे बहने की कोशिश कर रहे हो तुम जबरदस्ती शांत होने की कोशिश कर रहे हो जबरदस्ती दुनिया में कोई कभी शांत नहीं हुआ जबरदस्ती ही तो अशांति आती है शांत होना तो एक सहज साधना है साधना कहना भी ठीक नहीं एक सहजता है ये आदमी बैठा होगा अकड़ा यह लड़ रहा होगा भीतर यह अपनी ही छाती पर सवार बैठा होगा जब जोशू ने पूछा कि परमात्मा क्या है अस्तित्व क्या है जो है वो क्या है इसे क्रोध आया होगा कि ये कोई वक्त है प्रश्न पूछने का हम ध्यान कर रहे हैं और तुम्हें फिलसफी सोचिए हम इधर किसी तरह भीतर जाने की कोशिश कर रहे हैं तुम हमें बाहर लाते हो लेकिन आंख खोल के देखा होगा कि सामने जोसु खड़ा है यही समझने की बात है जोसु जहिर आदमी उसकी बड़ी ख्याति थी हजारों उसके शिष्य थे भीतर तो क्रोध आया होगा मुट्ठी क्रोध से बंधी होगी लेकिन जोशु को सामने देख के पुराना उत्तर इस फकीर ने दे दिया लेकिन तुम्हारे उत्तर बदलने से उत्तर नहीं बदलता जोसू को धोखा देना असंभव है वो जो मुट्ठी बंधती है अखंड को संकेत देने के लिए वो तभी बंधती जब तुम भीतर अखंड हो जाओ वो तो संकेत है लेकिन तुम भीतर क्रोध से उबर रहे हो खंड खंड तुम भीतर अशांति से जल रहे हो खंड खंड तुम टूटे हुए हो बिखरे हुए हो उंगलियों को बांध लेने से क्या होगा तुम्हारी मुट्ठी झूठी मुट्ठी से कहना तो फकीर ने कुछ और चाहा था कि वह एक वह अखंड वह अद्वैत वह इस मुठ्ठी जैसा है लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो यह बड़ा सवाल नहीं है तुम क्या हो वो तुम्हारे कहने से बह जाएगा और प्रकट हो जाएगा ये आदमी अगर क्रोस से हमला कर देता जोशू पर वही कहीं ज्यादा प्रमाणिक हुआ होता वो कहीं ज्यादा सच था इसने झूठ कर दिया तुम्हें भी इस तरह के झूठ का पता तुम कई बार क्रोध से मुट्ठी बांध लेते हो फिर अचानक तुम्हें ख्याल आ जाता है तो तुम छोटे बच्चे को थप थपा के और चले जाते हो तुम्हें लगता होगा कि तुमने थप थपा के छोटे बच्चे को धोखा दे दिए लेकिन छोटा बच्चा जानता है कि थप थपाहट के पीछे क्रोध था तुम्हें बहुत बार पता है कि तुम संकेत को बदलने की कोशिश करते हो मुंह पर आ जाती है गाली और तुम मुस्कुरा लेते हो ध्यान रखना तुम्हारी मुस्कुराहट से भी गाली प्रकट होगी तुम भीतर को छिपाना ना सकोगे तुम्हारी मुस्कुराहट भी जहरीली हो जाएगी उसमें गाली का ही स्वाद आ जाए तुम कई बार कुछ कहने जाते हो फिर बदल लेते हो होन वक्त पर लेकिन वो बदलाहट हाँ छिपी ना रहेगी सिर्फ अंधों के बीच छिपी रहे लेकिन जिसको जरा भी देखना आता है उससे तुम बदलाहट न छिपा पाओगे वो बदलाहट पकड़ ली जाएगी और सदगुरु तो थर्मामीटर जैसा है अस्तित्व का जोसु सामने खड़ा है इस आदमी ने जोशु को देख के धोखा देना चाहा, कोई और होता इसने हमला किया होता ये उसकी छाती पर चढ़ बैठता कि तूने मेरा ध्यान बिगाड़ दिया और धार्मिक व्यक्ति बड़े दुष्ट होते हैं अगर उनका ध्यान बिगड़ जाए एक महान कार्य वो कर रहे थे जैसे सारी दुनिया उपकार कर रहे थे और तुमने बाधा डाल दी घर में एक आदमी धार में खो जाए पूरा घर हो जाता क्योंकि उसके ध्यान में बाधा ना पड़ जाए उनकी पूजा ना खराब हो जाए कोई उनको छू ना ले वो कहीं अपवित्र ना हो जाएं, स्नान करके उनका भोजन बने सब तरफ उपद्रव खड़ा कर देता उपद्रव खड़ा करने में इतना रस आता है लोगों को दूसरों को सताने में इतना रस आता है कि धर्म के नाम पर भी लोग दूसरों को सताते और वो बड़ा कुशल है काम अगर अधर्म से सताइए तो लोग नाराज होंगे लोग कहेंगे कैसे अधार्मिक हो गए धर्म से सताइए लोग भी राजी होंगे क्योंकि तो वो कहेंगे धर्म है ये तो शांत बैठे हम ही गलती पर लेकिन ध्यान रहे धार्मिक आदमी से उपद्रव पैदा नहीं होता धार्मिक आदमी तो बिल्कुल निरुपद्रवी हो जाता है धार्मिक आदमी तो ऐसे हो जाता है जैसे है ही नहीं इस आदमी ने मुट्ठी तो बांधी लेकिन इसे पता नहीं कि जिन्होंने मुट्ठी बांध के संकेत दिया उनकी मुट्ठी में शून्य था क्रोध नहीं उनकी मुट्ठी में अहंकार नहीं था निरअहकार भाव था उनकी मुठ्ठी सीखा हुआ उत्तर नहीं थी उनकी मुठ्ठी उनका अपना अनुभव थी उन्होंने अपने भीतर उतर उतर के ये जाना था कि यह पांच का जो भेद है इंद्रियों का पांच इंद्रियां हैं इनका जो भेद है पांच तत्वों का जो भेद है यह ऊपर ऊपर है जैसे जैसे नीचे प्रवेश करो भेद मिट जाता है अभेद खुल जाता है ठीक केंद्र पर एक रह जाता मुट्ठी बन जाती यह अस्तित्व जैसे खिला हुआ फूल परिधि पर केंद्र पर जैसे बन केंद्र पर जैसे सब बंद है कली है ऐसा मुट्ठी मुट्ठी बंधी हुई कली की सूचना है लेकिन यह आदमी तो ऊपर ऊपर था इसका हर ढंग इसका रोना रोना कह रहा था क्रोध अशांति और मुट्ठी कुछ और कहना चाह रही थी ये नहीं हो पाएगा कि धोखा जो को नहीं दिया जा सकता देखा जो सुने तो जो सुने उत्तर दिया जहाज वहां नहीं रुक सकते जहां पानी बहुत उथला हो और वे चले गए इतनी ही बात कही कि तुम अभी बहुत उथले हो और जहां पानी बहुत उथला हो बड़े जहाज वहां नहीं रुक सकते तुम उथले हो क्रोध के कारण तुम उथले हो अशांति के कारण तुम उथले हो तनाव के कारण मुट्ठी बांधने से कुछ ना होगा जहां मुठ्ठी वस्तुता बनती है वहां तुम अभी हो नहीं तुम सतह पर हो परिधि पर हो अच्छे अच्छे संकेत बताने से कुछ भी ना होगा तुम्हारे सब संकेत तुम्हारे अस्तित्व के विपरीत खबर देंगे तुम कहो कुछ निकलेगा तो वही जो तुम हो तुम कितना ही अपने को साजो संवारो तुम झुटना ना सकोगे और जो जोसु जैसे व्यक्ति के सामने तो बिल्कुल नहीं हां उन्हें तुम झुटला सकते हो जो खुद भी झूठ में जी रहे हैं उनको तक झुठलाना मुश्किल होता है एक बहुत मजे की बात है कि तुम कितनी ही कोशिश करो लोग तुम्हारी सच्चाई को भली भांति जानते साधारण लोग भी और ध्यान रखना कि तुम अपने संबंध में जो भी बताना चाहते हो वो कोई मानता नहीं नब्बे प्रतिशत तुम्हारी सच्चाई साधारण लोगों को भी पता होती तुम कितने ही मंदिर जाओ लोग जानते हैं कि अक्सर सो चूहे खा के बिल्ली हज की यात्रा को जाती सभी बिल्लियां अंत में हाजी हो जाती लोग जानते हैं कि तुम्हारा मंदिर जाना एक तरह का पश्चाताप है उन पापों का जो तुम किए जा रहे हो करते रहे हो और जिनसे तुम निरत भी नहीं हो गए हो लोग जानते हैं कि तुम्हारी तीर्थ यात्रा पापों को धोने के लिए है, लेकिन अगर नदियों में पाप धोए जा सकते तो बड़ी आसान बात हो जाती लोग जानते हैं तुम्हारे मंत्रोच्चार तुम्हारे जप पूजा पाठ ऊपर ऊपर है भीतर तो हिसाब चल रहा है धन का कौड़ी कौड़ी लोग तुम्हारे झूठ को भली जानते हैं साधारण लोग धोखा देना बहुत मुश्किल है क्योंकि तुम्हारी सच्चाई जगह जगह से प्रकट होती ही रहती कितना ही तुम ढांको हर आदमी की हालत उस गरीब जैसी है जिसका चादर छोटा है वो पैर ढांकता है तो सिर उगड़ जाता है सिर ढांकता है तो पैर उगड़ जाता है कहीं ना कहीं से सच्चाई पता चल जाती सच्चाई इतनी बड़ी घटना है कि झूठ उसे ढांकेगा कैसे ये चमत्कार है कि तुम झूठ से सच्चाई को ढांकने की कोशिश करते हो झूठ का अर्थ ही है जो नहीं है जो नहीं है तुम उससे उसे ढांक रहे हो जो है कैसे ढांकोगे वो तो दूसरे लोग अगर तुम्हारी सच्चाई को नहीं कहते तो उसका कारण उनके स्वार्थ है ये नहीं कि तुमने ढांकने में तुम सफल हो गए हो लोग तुम्हें भली भांति जानते हैं। लेकिन उनका स्वार्थ है इसमें कि तुम्हारे झूठ को स्वीकार करें ये एक म्यूचुअल अरेंजमेंट एक पारस्परिक इंतजाम है तुम हमारे झूठ को स्वीकार करो हम तुम्हारे झूठ को स्वीकार करेंगे न तुम हमें उगाड़ो ना हम तुम्हें उगाड़ेंगे इसलिए लोगों की कहावत है कि जो खुद कांच के घर में रहता हो उसे दूसरों की तरफ पत्थर नहीं फेंकने चाहिए बड़े अनुभव से यह कहावतें बनती जब तुम खुद झूठ में रह रहे हो तो दूसरे का झूठ मत उघाड़ना नहीं था तो तुम्हारे झूठ का क्या होगा इसलिए हम सब एक दूसरे को ढांकते रहते हैं।